इसमें कोई पदचिन्ह नहीं छूटते बुद्ध चलते हैं उनके कोई पदचिन्ह नहीं छूटते इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पदचिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो आकाश में पक्षी चलते हैं उड़ते हैं कोई पदचिन्ह नहीं छूटते इसलिए उनके पीछे कोई उनके पदचिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता बुद्ध बार बार कहते थे अपो दीपो भव अपने दिए खुद बनो किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं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 इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है बौद्ध इसका अर्थ करते हैं कि उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है श्रमण होता है और बौद्ध शायद उसने ये पूछा भी हो हम उसको क्षमा कर सकते हैं वो अज्ञानी आदमी हो सकता है पूछा हो उसने कि आपके संघ के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है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 आकाश में पदचिन्ह नहीं बनते समनो न बाहिरे बाहर श्रमण नहीं होता अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो यह है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रमण नहीं होता जो बाहर दौड़ रहा है बाहर की तरफ जा रहा है वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है समणों न बाहिरे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 देह थी मेरी मन था मेरा तब तक मेरा अतापता था तुम कह सकते थे बुद्ध इस समय कहाँ है क्या है कौन है किस रूप में किस व्यय में स्त्री की पुरुष आदमी की देव लेकिन अब मेरा सब अतापता खो जाएगा अब मैं महाशून्य के साथ एक होने जा रहा हूं बुद्धों का कोई अता पता नहीं होता इसलिए कोई उनकी तरफ इंगित नहीं कर सकता कि वे यहां है ये तो ठीक जो भगवान की परिभाषा होती वही बुद्ध की परिभाषा है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 उसी घर की तलाश है आज इतना है